तो तो मेरा ज्ञान और बोला रहे कि वो सब लेखना का है हिंदी में और सभी सच ही था आपको पर मतलब दूसरा मंशी तो हर को डायरेक्ट बोलेगा चलेगा लेकिन आचार था आगार हैं। ठीक है जो भी हो रहा है वो अच्छा है जो भी होते हैं वो, है। है, वो भी अच्छा है तो सही है कि नहीं मायाबात का गाला है तो क्या क्या प्रश्न है रामगिरिधारी प्रधान पूछने वाला बहुत सूक्ष्म प्रश्न है <laughs> तो हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति भागवत पुरुष भागवत और ग्रंथ भागवत तो जो श्री प्रभुपा जी के साक्ष गिने जा सकते हैं वो पुरुष भागवत या ग्रंथ तो बोला नहीं खाऊ कैसे पुरुष भागवत हमारे लिए और महत्वपूर्ण तो बोला नहीं खाऊ यहाँ पर बोला नहीं तो सही है पुरुष बारह हुए हैं लेकिन जो लोगों के तात्पर्य है उसको हम जिसमें बुख, बुख के रूप में है लेकिन वो प्रभाजी जैसे प्रभाकर जी के लेक्चर है जानना चाहता हूँ पुरुष में बराबर पर्सनली फिजिकली सुने वो पुरुष बराबर है या कोई भी रूप में हम सुन का लेक्चर रिकॉर्डिंग सुने या नहीं जो व्यक्ति है हमको व्यक्तिगत शासन देंगे शिष्यों को शासन देते हैं इसलिए प्रॉपर्तन है कि तुम्हारा काम को खींचेगा अगर कुछ गलती हो व्यक्ति भागवत भगवत हमको व्यक्तिगत रूप नहीं हम को, को बताएंगे तो अगर रिकॉर्डिंग है या बुक है हम सुनते हैं ठीक है ठीक है जो बोलते अच्छा है अच्छा है, है लेकिन तुम बदमाश हो तुम्हारा खुद का खान खींचना इसलिए व्यक्तिगत परस्पर व्यवहार होना चाहिए व्यक्ति के साथ जैसे एक बार एक व्यक्ति शिल प्रभुपात से पूछा कि हम गुरु पुस्तक के रूप में ग्रहण कर सकते नहीं व्यक्ति के रूप में खाली हवा से गुरु बनाना air, तो संभव नहीं कल नहीं कर गुरु जस्ट इन द एयर आउट ऑफ द एयर व्यक्ति ही है hmm. तो शास्त्र ही गुरु भगवान कृष्ण गुरु ही है कृष्णम बंदे जगत गुरु तो फिर तो ऐसे है लोग जो बहुत हम खाली शिव प्रोपात की ग्रंथम करने से प्रपात गुरु के रूप में एक ग्रहण कहते तो वो सही है तो फिर भी व्यक्तिगत शासक मार्गदर्शक गुरु व्यक्ति के रूप में गुरु होना चाहिए और शिल प्रोपा की कहीं हजार शिष्यों के शिल प्रभुपात उनके प्रधान शिष्यों के द्वारा उनके दूसरे शिष्यों को मार्गदर्शन दिए थे लेकिन शिल प्रभुपाद सब शिष्यों छोटे छोटे होते पर तो सबका कै रह So, सबको व्यक्तिगत उपदेश नहीं दिया लेकिन शिल प्रभुपद तो, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कोई भक्त छोटा नहीं है सभी भक्त महान भूज है लेकिन शिलो प्रभुपद के घनिष्ठ शिष्यों को भी कभी कभी प्रभुपद उनको कुछ व्यक्तिगत उपदेश दिए थे जैसे मेरा एक गुरु भाई गोद्रूम गौध्रम प्रभु निकाला मुझको बोल की वे एक बार रात को शिवप्रहुप हैदराबाद फार्म में शिवप्रुप का कोठी के बाहर और नाइट गार्ड की ड्यूटी झोंकी गौध्रम मांगा ठहर रहे थे और कुटी के अंदर से शिलोप उनका मानव समाज के लिए मुख्य प्रधान श्रीमान भागवत का अनुवाद कर है थे लेकिन गुद्रुन का जाप सुनने से शिलोप कुटी से बाहर निकले और गोद्रूम के साथ बैठ के गोद्रुन को बैठो शुल प्रभा एक बोले तो इस प्रकार हरि नाम उच्चारण करो और शिलोप्रभुपा एक माला फूर्क कौद्रम के साथ ऐसे शिलो प्रभुपा जब उनका एक कनिष्ठ शिष्य को उपदेश देना का प्रयोजन देखते थे तो दिया या प्रधान शिष्य के द्वारा उनके सभी रखते थे जैसे शिव प्राव एक, एक बार मायापो में जय कि उनका एक शिष्य था बहुत ही पतला फतला और वो माया शिव प्रभु का मायापो मन लेम्पर्जन को बोले की वो चित प्रसाद लेते है कि नहीं तुम्हारा व्यक्तिगत दायित्व है देखना वो ठीक से प्रसाद लेते है कि नहीं उसको खिलाना चाहिए तो ऐसा कुछ उदाहरण देता इसलिए बल है कि मैं हमेशा भ्रमण करता हूँ जिससे मेरे शिष्यों का थकन नहीं होगा टेम्पल का साफ ज़ियों भी ज़ियों भी वो, वो, बुधी, बुधी का सफाई होना वो, वो भी जरूरी है और प्रचार होना वो भी जरूरी है किसी कारणवश अगर काम्पल में जीरो का है वो आपका बुद्धि बुद्धि लगे मंदिर का सफाई करना चाहिए और पहाड़ जाना प्रचार करें वो भी देखिये अगर हम प्रचार करेंगे और लोग हमारा प्रचार से मंदिर आएंगे और देखते हैं कि वो पूरा मंदिर खुरा फैती जैसे है तो उसका किस प्रकार प्रचार हो तो इसलिए वो मंदिर स्थापन करने के पहले देखना चाहिए तो काफी भक्त है सब कुछ संचालन करने के लिए विराट तो प्रख बनाने से फायदा नहीं होगा अगर काफी लोग नहीं है सब काम करने सब सेवा बताने के लिए तो इस प्रकार का प्रश्न मैं कैसे से जवाब दे सकते तो प्रसंग के अनुसार स्थिति के अनुसार देखना चाहिए इसलिए जिनकी व्यवहारिक बुद्धि है उस प्रकार के भक्त टेंपल प्रेसिडेंट होना चाहिए जो जानते हैं कैसे से बैलेंस सब कुछ करता है भगवान कृष्ण की सेवा हर एक स्थिति के अनुसार ऐसा नहीं है कोई शक्त नियम कि मंदिर का सफाई मत करो सब बाहर जाओ प्रचार करो और कोई शक्त नियम नहीं है कि कोई प्रचार नहीं करेंगे पहले पूरा मंदिर का साफ सफाई का ऐसे कोई नियम नहीं है कॉमन सेंस बुद्धि लगाना चाहिए दोनों होना चाहिए ओके। मैं टैक्स में सुना है कि हम इस सरस्वती महाराज बता रहे हैं कि आ, वो पैसा कमाने के लिए जो भागवत कथा करते हैं उनसे अच्छा है जो रोज में झाड़ू लगाते तो कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है उसे सैलरी मिल रहा है उसको अभी हम उसको एनकरेज करें कि आप उसकी जगह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और उसके कुछ आपको माफी मिलेगा और उसके आपका निस्वार्थ भावना होनी चाहिए शिले प्रावत की गृहस्तम का संसार चला सकते बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भाई से, मिलने से। लेकिन कि हम बहुत धन समृद्धि में रहेंगे गुप्त पूछ करने ज्यादा लाभ मिलेंगे फिर हमारा ज्यादा विषय सुख होगा तो ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कोई गृह भी अगर प्रचार रखा हो तो निस्वार्थ होना चाहिए अगर स्वार्थ का चिंतन हो चाहे तो प्रचार तो वास्तव नहीं हो सकता वही उत्तर है जो भी प्रश्न हो वो ही उत्तर है कई बार लोग समझते हैं सासू की यमलता मतलब वो हाथ जोड़ने हैं ये से बोलते हैं तो जैसे कि हम प्रोबाइए वो ही संस्कृति है लोग जो त्म ज्ञानी नहीं है और कुछ भी नहीं समझते तो अगर ऐसे बचपन से ऐसा प्रशिक्षण मिला कि साधु जन वृद्धन गुरु जन को सम्मान देना है तो कुछ भी नहीं समझ के भी तो ऐसे करने से साधु जन का आशीर्वाद मिल सकते तो ऐसी संस्कृति है वो अच्छा है। लोग ऐसे समझ रहे लेकिन खाली हाथ जोड़ के प्रणाम करना तो वो पूरा आध्यात्मिक जीवन नहीं है और बहुत कुछ भी करना है लेकिन वो ही शुरुआत है। कई बार क्या लोग ऐसा समझते हैं कि युवा ज्यादा गुस्सा नहीं आए या जो साधन को गुस्सा नहीं आए ज्यादा और शांति से और धीरे से थोड़ा ऐसा बोले नहीं नहीं नहीं वो गलत फैमी है, है ये मायावादी का गलत फैमी है, है। साधु का मुख्य लक्षण है कि वो पूरा भगवान श्री कृष्ण की सेवा पर आ सकते क्यों साधु खुद नहीं अगर कोई कृष्ण के विरोध बोलते हैं बोलते हैं मैं स्वयं भगवान हूँ या बहुत भगवान है तो ऐसे कृष्ण को अपराध करते हैं तो जो कृष्ण को प्रेम करते हैं तो बहुत गुस्सा होंगे यही बात सुन के तो हनुमान का क्रोध वो ही पूजय है तो क्योंकि वो उसकी तैरणी राम के प्रति प्रेम तो वो मायावादी गलत सही है कि साधु जंत कभी भी खड़वाद नहीं बोलते है हमेशा कभी हासते है बहुत नम्र बात बोलते हैं तो वो सही नहीं है लोग उस प्रकार का साधु बहुत अच्छा लगता है जो हमको मतलब तो जो हाँ वो ऐसे साधु अच्छा लगता है जो बहुत है जो कुछ भी तुम करते हो वो अच्छा हो जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो तो ऐसे लोग लोग का पसंद है उस प्रकार का साधु जो ऐसे बोलते हैं है जो ठीक है जो भी तुम करते हो वो अच्छा हो लेकिन साधु का ऐसे कहाना जिससे वो लोग का कल्याण हो, ऐसे करना उचित नहीं है ऐसा मत करो कि मैं अच्छा लगता मांस खाना माछ भी खाना तो। और शरीर का बहु भी नहीं उठे लेकिन अच्छा नहीं है तुम्हारा बास सब क्यों याद नहीं होगा सच बोले तो मारे लाठी <laughs> साधु कौन है श्रीमद भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं जो तो कहीं जाएगा मई साधु शब्द आते हैं श्रीमदभागव चिचिक्षवा का सुहृदीन अजात साधव साधु लाक्ष अर्थात सहन चुचिक का सुहृदा सार्वदेहीनम अजात शव शांत साधव साधु भूषण साधु जन की भूषण है उनका मूल स्वभाव एक शांत है क्योंकि न शोच न ना, शो ना कोई आकांक्षा नहीं है या शोक नहीं है इसलिए ये शांत है कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत है कोई भौतिक कामना नहीं है इसलिए शांत है लेकिन अशांत होते हैं जगत की स्थिति देखने से और इसलिए बहुत व्यस्त रहते हैं जगत का उधार करने के लिए जैसे प्रभु फाज एक बीच बैक टू लेके की तो बहुत लोग मुझका काम देखने से आश्चर्य लगते है की मैं निवृत्त होगा वृंदावन आने के पश्चात हमेशा दिल्ली तो मैं वृंदावन अप डाउन करता हूँ इतना व्यस्त रहता हूँ कागज खरीद करता हूँ इतने सा काम में व्यस्त रहता हूँ जो मैं कार में जाए से ही देखते साधु के का आश्रम लेकिन क्योंकि मेरा काम पूरा कृष्णा की संतुष्टि के लिए इसलिए पूरा आध्यात्मिक ब्रह्महवे परमाप ब्रह्म वे ब्रमाग्नो ब्रह्मातम ब्रम ब्रह्मका ब्रह्म काम साम तो वो और दू, दूसरे श्लोक भगवदे तो चथोज संगमु सत्सु सज्जेत बुद्धिमन शांध्य छिंदं थे मनोव्य संगम उगती जो साधु का यही लक्षण है कि लोग के सब भूल धारणा खनन करते हैं उनकी वाक्य से और जो बुद्धिमान है दुसंगम चार करके उस प्रकार उस प्रकार के साधु की संगत सत्सु सज्जय बुद्धिमान शांत एवस्य छिंजन से मनोव्य संगम उगती भी तो साधु का यही लक्षण है कि लोग के सब भूल धारणा खनजन करते हैं उनकी वाक्य से और जो बुद्धिमान है दुसंग जाग करके उस प्रका, उस प्रका के उस प्रकार उस प्रकार के साधु की संगति करते हैं तो सब लोग से प्रेम व्यवहार करो ठीक है सब कुछ जो तुम कहते हो अच्छा हो ये व्यवहारिक नहीं है अगर ऐसे करते है तो लोग ऐसे लोग जो साधु से भी बहुत नैसा लूटेंगे हम इसको इतिहास इतिहास नहीं है ताजा इतिहास है की हमारे कुछ अति साधु हैं जो डोंगे लोग से ऐसे इतने से अच्छा प्रेम से व्यवहार कहते हैं कि वो डोंगे लोग हमारे इस्को के साधु जन को पायम को स्पर्श करते है और एक करोड़ रुपया आधा करोड़ रूपया लूट ठीक है लेता हूँ विद uh, इंटरेस्ट वापस दो एक पैसा भी वापस लेते तो ऐसा है तो कृष्णा के लिए सचेतन होना चाहिए ऐसा नहीं है ओ ठीक है सब पैसा लेके गया तो ठीक है मैं अशक्त नहीं तो असक्त होना चाहिए सब कृष्णा यही सब पैसा तो कृष्णा की सेवा के लिए नहीं है तो ठीक है मेरी कोई नहीं साधु हूँ इसलिए नाराज नहीं हूँ ये मायावादी का विचार है ये साधु का विचार नहीं है तो फैसले जो लेके जाए वो बड़ा बदमाश बड़ है उसको ये उसको क्या उसको क्या कहना तो कुछ है तो लेके जाते हैं पैसे तो कोई उपाय नहीं है वापस लाने के लिए लेकिन सचेतन होना चाहिए कि ऐसा लोग हैं हम प्रचार कहते हैं इस दुनिया में जो तो दुनिया वाले जैसे ही बुद्धिमान होना चाहिए तो था था था था था। है साधु जनों का सभी उपदेश पालन करना इनाम्रता का मामला नहीं है दुर्थ जन का वाचन पालन करना यही नम्रता नहीं नम्रता कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधियों का आदेश पालन का वो ही नम्रता है नहीं है कि नम्रता है कि वो सब कुछ जो सब लोग बोलते हैं हम पालन करेंगे वो नम्रता नहीं है वो मूर्ख है नम्रता और मूर्ख अलग है नम्रत है भावना मैं योग्य भक्ति के लिए ही मैं योग्य नहीं हूं तो फिर भी मुझे प्रयास करना चाहिए भक्ति करना लेकिन भक्ति का मतलब नहीं है तो सब व्यवहारिक बुद्धि चढ़ना भेदाभेद चढ़ना तो ऐसे नहीं भक्ति में बुद्धि शिक्षा होना चाहिए शास्त्र जो खाली तुम्हारे संप्रदाय लोग मानते हैं, आधुनिक शास्त्र जो तो ऐसे कोई तो कोई भी कुछ लिख सकते हो बोल सकते हो तो यही शास्त्र है देखिए शास्त्र क्या है हम कौन से साहित्य हम शास्त्र मानते जो फूर्भाचार्य सब महान महान साधु जन मानते है तो हम हम मानते है ऐसा नहीं है कि कोई एक फागल आदमी बैठ के एक कुछ लिख सकते हैं और वो भी शास्त्र है ऐसा बहुत शास्त्र अपराध हमारा शास्त्र हमारा क्या हमारा शास्त्र ही वेद नारायण साक्षात जो नारायण से आते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कभी जो भगवान सृष्टि के पहले ब्रह्मची को सिखाया यही शास्त्र है शास्त्र सनातन लेकिन क्या है जो ये सब नकली भगवान में विश्वास है ये लोग की बुद्धि बहुत कम है संकीर्ण है नष्ट है एक्चुअली ऐसे लोग से ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है थोड़ी सी बोल सकते लेकिन विमान है कि आगा चुम तो इतने बुद्धिहीन है कि वो विश्वास कर सकते हो कि ये आंचलिक आंचलिक भगवान है गुजराती भगवान है तो क्या बोल सकते हो? तो क्यों मैं ऐसे बोलता हूँ तो एक्चुअली तो शास्त्र तो कभी भी लड़ाई नहीं की है एक्चुअली क्या है और दोष है एक ही दोष जो सब कृष्ण भिमुख लोक का दोष है कि सत्यानुसंधित नहीं है सत्य का अनुसंधान नहीं करते और ऐसा तथा कथित संप्रदाय ग्रहण करते हैं इसलिए दूसरा अर्थ सत्य प्राप्त करने के लिए नहीं है दूसरा उद्देश्य है उसलिए वे आकृष्ट होते हैं, असत्य पर मोघाश मोघ का मोह ज्ञान अचेतस सह राक्ष से मांग प्रकृति मोह नि जो आसात्य सात्य जैसे ग्रहण करते हैं है उसकी सभी आशा मोघाश काम ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाते हैं ग्रहण करते बोलते तो यही सत्य है ना ही आत्मा बने नहीं ना शास्त्र का लेके तो बहु के बिना आत्मा प्राप्ति नहीं होती और मूर्ख लोग बहुते शारीरिक बहु से आत्मज्ञान होते इसलिए तो शास्त्र मत खोड़ो फुटबॉल खेलो थोड़ा ये एक विवेकहीन स्वामी का विचार है नया मात्मा बल नहीं तो इसका अर्थ है फुटबॉल फुटबॉल खेलो और मांस का उसका विचार है ज्यादा मांस का विवेकहीन स्वामी का विचार ज्यादा मांस का जिससे भाव होगा ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है क्योंकि वे वास्तव में सात के विरोधी है और क्या जो नाम होता है उसमें से भगवान नाम व्यक्ति का प्रचार जो को करना है इसलिए जो जनता में हम इतना गहरे में नहीं चाहते छात्र लेकिन हम पहले जो भगवान का नाम लीजिए तो तो हाँ, ना? हम ऐसे बहुत लेकिन पूरा नाम छात्र नहीं करते सामान्य लोग के बीच में लेकिन पूरा नाम करते भगवान का नाम हाँ तो देखने चाहिए किस प्रकार के लोग है अगर शुरब से हमारी बात नहीं सुनते है और आपत्ति देते हैं तो जैसे भे हमको बहुत तो वैसे उसके अनुसार उसको ऐसे लोग को जवाब देना है ये यही कॉमन सेंस बताना है बुद्धि तो बताना चाहिए अरे हरे कृष्ण गुरु महाराज अभी जिससे दामोदर दामोदर रहना है और हम लोग यहाँ पर काम करते हैं करते हैं। तो क्या इन जबों को हमें दामोदर रहने के बाद ही प्रश्न कल आया था यार बंशी गौपाल मुझसे कुछ वो वृंदावन जाने वाला है नंशी गौपाल को बोले किस राधारामन मंदिर में देखो भाई ऐसा करते माइनल है कि नहीं क्यूँकी कहू बोले की हम राधारामिर की वीति के अनुसार पूजा कर सकते तो है तो ऐसे सिस्टम है अस्थायी विग्रह लेकिन हमारा संप्रदाय में ऐसे तो नहीं है विग्रह स्थापित होते पूजा होते है और चौथे रहते है दूसरे संप्रदाय में शिव विग्रह की बुलाने है फिर विसर्जन करना है या, या विदाई देना है तो लगते हैं यहां वो कृष्ण विग्रह विग्रह जो स्थापित है वो विग्रह की दीपाराधना करना है अनुसंधान का प्रश्न है जो भी रूप है हम अगर कृष्ण का रूप है तो कृष्ण का रूप कृष्ण मानना चाहिए अगर कृष्ण का रूप है एक्चुअली श्री विग्रह प्रतिष्ठा करना चाहिए और नियम के अनुसार पूजा करना चाहिए दक्षिण भारत जब ऐसा भी तब आता मान कैसे रचना हुई नहीं लेकिन श्रीमद भागवत सनातन है व्यास दे वो रचना की इसका मतलब जो ये भागवत शास्त्र सनातन है और त्वर्ण के अन्न भगवान वेदव्यास व्यास कालीय युग के बुद्धिहीन लोग के लिए लय के रूप में संग्रह करते हैं आज सुबह ये प्रश्न आया था नहीं भगवत के बारे में क्यों तो भगवत सनातन है और असीम भी है कितने श्लोक है श्रीमद् भगवत में बहुत तो अट्ठारह हजार लेकिन एक्चुअली भगवत के असंख्य श्लोक क्योंकि है भगवान और भगवत का वर्णन है तो भगवत जो इस पृथ्वी में इस खड़युग में मिलती है उसमें अठारह हजार श्लोक है या उससे कम भी हो सकते तो भगवान चार श्लोक में भगवान कृष्ण पहले ब्रह्मा जी को बोले और स्वार्ड में लाख श्लोक का भगवान देखते थर्मी संघ भगवत असीम और सनातन है और तो जैसे भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं जो तो उस प्रकार श्रीमान् भगवान अलाग अलग अलग काल में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं तो फिर भी भगवान अव्यय छो जानते थी जब सब शास्त्र अंतिम पुराण क्या और किसके बाद सभी पुराण की लिखने के बाद में अंत कोई स्वयं सभी पुराण शास्त्र नहीं लिखी लेकिन सब देखभाल किया है भगवान देव्यास धनुपुराण जैसे भागवत भागवत क्योंकि इसके पहले भगवान थी और तो भगवत सनातन ही है वाक्य की परंपरा में थी और भगवान व्यास से वो कल्पना से भगवत रचना नहीं की तो? क्योंकि उसके पहले भगवत दी थी क्योंकि भगवत सनातन ही है वाक्य की परंपरा में थी और भगवान ब्यास वो कल्पना से भगवत रचना नहीं की मौखिक परंपरा मौखिक परंपरा खरीद तो एक कष्टी जो भगवान की होते हैं तो उनके फंसा हो जाएगा चीज तो जैसे भगवान जैसे नारद मुनि सब वैकुंठ लोक में भगवान वैकुंठ नाथ की प्रशंसा करते हैं और इस भौतिक जागरण में भी आते हैं प्रचार करने के लिए और भूमासुर का बात करने के पश्चात भगवान कृष्ण सोलह हजार एक सौ राजकुमारी द्वारका में उन सबों से शादी की और सब शादी में ही वो कृष्ण का माता पिता उपस्थित होने चाहिए तो सब एक साथ अलग अलग स्थान में भगवान कृष्ण सब शादी की तो सब विवाह का अनुष्ठान में देव की वासुदेव और भगवान कृष्ण के सब कुटुम्ब उपस्थित थे कृष्ण उस समय सोलह हजार एक सौ रूप धारण किए थे और उस समय देव की वासुदेव और सब कृष्ण के कुटुम तो अलग दूसरों रूप विस्तार करके उपस्थित थे तो यही संभव है योग माया की शक्ति से श्री गोपाल संभव है हम ऐसे सुनते हैं श्री गोपाल दिल हमारे सत्मा देव है जी हाँ सार वो क्या है सुखदेव गोस्वामी के बारे में सूर्य गोस्वामी बहुत क्या है भूलिमान तो? थोस्म समय भूलिमान थो उसमें वो मुनि सुखदेव को प्रणाम करता हूँ जो सब की हृदय में प्रवेश कर सकते ये भगवत का प्रथम स्कूल है और सब लोग प्रभुपत को प्रार्थना कर सकते प्रभुपत सुनते समाज वो खुश खान खुशाइंड है तो कंबाइन समाज में कठिन जैसे ही वो हाय खलाद महाराज का अवत्या और ब्रह्मा जी ब्रह्मा हरिदास और चेतने चार चार मृत में लिखते हैं कि हरिदस ठाकुर है ब्रह्मा और गौनोजी भी कह में कि वे फलाद मह की वे, वे ब्रह्मा जी है तो यही व्याख्या है कि ब्रह्मा जी वो भगवान कृष्ण के सभी बालक दोस्तों को बचड़े को हरण करने के पश्चात बहुत खेद किए थे और उसकी दम्बसे ऐसे किया था तो जिससे एकदम विनम्र हो गंगे तो नीच को में जन्म लिए थे और ऐसे हरिदास ठाकुर का को में जान लिया ऐसे तो ब्रह्मा हरिदास पाउ थे और हरिदास ठाकुर तो कैसे सभी प्रकार का उत्पीड़न सहन किए थे तो उससे वे फुलाद महाराज का अवतार पे तो फुलाद महाराज का गुण संबंध थे फुलाद महाराज से विशेष कृपा मिले ऐसे सहना कर सकते तो भागवत में एक वाक्य है कि अगर किसी का तीव्र ध्यान है दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व में प्रवेश करते तो जब भगवान कृष्ण गोपियों से चले गए तो गोप्याम तो कृष्ण का चिंतन नहीं इतना ध्यान माय थे कि वे ऐसे नाटक नाटक जैसे कृष्ण लीला का अभिनय किए थे लेकिन उनकी भावना में रही कृष्ण थे तो ऐसे वे कृष्ण से विचुत नहीं थे कृष्ण की व्यक्तित्व उनमय प्रवेश किये थे ऐसा कभी कभी बोलते हैं कि एक शिष्य गुरु से अभिन्न है गुरु का दूसरा रूप जैसे रामानुजाचार्य रामानुजाचार्यम यामुनाचार्य प्रकट थे उनका के पश्चात भी यमुनाचार्य प्रखट थे राम अनुजाचार्य के रूप में भक्तिरव ठाकुर प्रखट भक्ति भक्तिश्वान सरस्वती ठाकुर के रूप में भक्तिश्रदस्वती ठाकुर प्रखट थे शिवभाग के रूप में जैसे रामानुजाचार्युनाचार्य प्रखट थे उनका चिरो के पश्चात दी यमुनाचार्य प्रखट थे रामानुजाचार्य के रूप में भक्तिविन ठाकुर प्रखट थे भक्तिशी ठाकुर के रूप में भक्तिशी ठाकुर प्रखट थे श्री भाभा के रूप में ओके चैतन्य तो वो भी है चैतन्य महाप्रभु तो आवेश अविभाव और अवस्था जो तो नकुल ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु स्वयं नकुल नकुल ब्रह्मचारी में प्रवेश किया जैसे नकुल ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु से या भिन्न थे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैचन् में वर्णन है की चैचन्य महाप्रभु तीन प्रकार से उपस्थित थे अब था मतलब स्वयं प्रकार अभिशक्ति सं, संचालन करने से अभिभाव नख नक, ब्रह्मचारी में चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित है तो ये सब भौतिक मनोविज्ञान और भौतिक मन का विचार से समझना कठिन है क्योंकि ये सब आध्यात्मिक विषय है अचिंत्य विषय है और कि यदि भगवान कृष्ण के आगे यून बताएंगे भगवान कृष्ण क्या भगवान करना चाहिए तो हम हैं कि है कृष्ण जो है ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं तो समझ जी कि एक दिन में ऐसे आते हैं तो बहुत सारे हो गए क्या ब्रह्मा जी के एक दिन में दो महीने सारे युग ऐसे आते हो तो भगवान कृष्ण को एक ही युग में ऐसे आता हो गया कि सारे युग में अन्य युगों में आते हैं लेकिन स्वयं रूप में नहीं है स्वयं रूप खट होते हैं ब्रह्मा जी का है में एक बार वही प्रश्न है एक दिन, दिन स्वयं रूप एक बार दिन में स्वयं रूप में और अलग अलग बहुत बहुत रूप आते हैं अवतार नहीं असंख्यम असंख्य अवतार होते हैं लेकिन स्वयं रूप एक बार ट्रोलॉजी का दिन में प्रकट करुणपुरा में जैसे बताया गया है कि व्यासपी जी बता दें कि वो खुद भागवतम लिखेंगे और फिर अगर उनको पता है की वो खुद भागवतम लिखेंगे तो फिर वो मुनि जब मतलब सब कुछ शासन जिसका करके भागवतम नहीं लिखा तो है तो शोकों रहे हैं नारदी श्री का उदार सी है नारोनी भगवान कृष्ण का व्रज विहार का अंतिम समय मतलब लगभग अंतिम समय में नारमुनि भगवान कृष्ण के पास जाकर बोले की मैं यही देखूंगा वही देखूंगा कैसे आप मथुरा जाएंगे खंस वध करेंगे फिर उसके बाद द्वारका जाएंगे द्वारका किला स्थापन करेंगे नारमुनि श्रीखा उदास है तो को पता कि वो लिखने वाले तो, मैं, तो क्या कर दी व्यासदेव क्या खाली मशीन है का मशीन है व्यासदेव का कुछ भाव कुछ महसूस नहीं करते है। पता है तो लिखने वाले दो तो तीन जैसे नहीं लेकिन जैसे भगवान कृष्ण भी सब कुछ जानते हैं तो फिर भी भगवान कृष्ण लीला शक्ति से ही क्या है प्रेरित होने या संचालित होने से भूल भी करते हैं कि मैं भगवान भी और ऐसा होगा ऐसा होना चाहिए इस प्रकार शुद्ध भक्तों का शोक हर्ष समझना चाहिए और बहुत व्यास भी है हर एक कलयुग के पहले एक व्यास आते हैं ंश व्यास का वर्णन था पुराण में ही बहुत की व्यासदेव भागवत रचना करें। वो ही है लेकिन वो ही ये श्रीमद भागवत उपस्थित थी व्यासदेव की रचना करने के पहले श्रीमद भागवत व्यास जय की सृष्टि नहीं है। और इसमें क्या ये समझ मतलब मैंने मुझे ये समझ में आया था कि व्यासदेव ने शोक प्रकट किया जिसके बाद नारा मनी वो वाले कुछ तो श्लोक बोलते हैं कि तद्वाया वाय समर्थन हमको सिखाने के लिए कि आप कितने भी शास्त्र बने भागवत ने भगवान का बंदन नहीं किया है तो सब कुछ व्यर्थ है ये समझ में ठीक है।, है और जैसे गुरु कुरान है बहुत कुछ है जो भगजन का विषय बिल्कुल नहीं है प्रीत विचार भूत का विचार और uh, क्या बोलते हैं स्टोन जेमस्टोन पत्थर का विचार जैसे हीरा और uh, क्या बोलते हैं इंद्रनील ये सभी पत्थर का क्या क्या गुण है और क्या क्या प्रभाव पद हैं ये सभी पत्थर से तो ये भक्तों का विषय नहीं है वो भी गुरु पड़ा बाकी सबसे अनुसंधान वो अनुसंधान का विषय है अनुसंधान के विषय बहुत बहुत है बात बात चाहेगा ऐसे विचार किया कृष्णा स्वयं कृष्ण कुछ लगाना है बुद्धि लागो थैल लगाओ लगाने से बुद्धि आते हैं को प्रचार कर रहे हैं तो हमने ये बंदूक लड़के हमने ये तर्क रखा उनका प्रश्न था कि कैसे हम माने कि जीवित चीजें जैसे चीजों से नहीं आती जीवित चीजों से आती तो हमने वो दर्द रखा आप क्या मा उनका प्रश्न ये था कि जो नासिक थे उनका जीवित जीत है थे, थे अभी नहीं। <laughs> तो नासिक नहीं है कल अभी थे थे वो वाक्य तत्व तो उनका मानना ये है की जीवित जीतने चीज साधी है तो हमने वो कर रखा कि हम देखते हैं हमारे सामान्य अनुभव में कि सभी चीजें जीवित चीज चाहती है उन्होंने बोला नहीं बेटम तो प्रो वर्ग करता है सब What's he saying? I can't understand. Tell me in English. I said uh, the argument. He gave the argument that in our know, personal experience, we see uh. life is coming from life, not from atoms. Uh. But then he said that, but an atom, how it is working? There is no life, but it still is working. Uh -huh. But there's no consciousness. Like you know, my Chaitanya, Chaitanya. फरक है मैं झूल पदार्थों और जीवित पदार्थों में फरक पड़ता है अनुभूति होते है तो अगर चू और एक टेबल में कोई अंतर नहीं है तो इसलिए मैं बहुत हूँ हाथड़ी लाके कुछ आ करो <laughs> तो हथरी लगा के एक देखो तो चुम और चैबो में ही कोई अंतर नहीं है हम अभी वैज्ञानिक थोड़ी शा करेंगे एक्सपेरिमेंट <laughs> <experiment>. यही प्रैक्टिकल <laughs> और अगर टू मोर टेबल में ही कोई अंतर नहीं है तो तुम जैसे टेबल की कोई संपत्ति नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है तो सब पैसा जो तुम्हारा जेब में है तो तुम्हारा नहीं है तो मे ला मे ले जाऊंगा में फैसला फर्क नहीं है तो सब मैटर है तो खाली आजम से है तो मुझको सब दो क्यों आ सकते होते है, है पैसा कहो क्यों सकते तो तेबल, तो तेबल की कोई आसक्ति नहीं है पैसा के लिए आदा भाई बोलते है की वो हम कभी नाचा है तो ऐसे कहो तो ये भी नाचा है <laughs> है और क्या बोलते है? तो अच्छा, हैं <laughs> ये भी मैटर ये माचा है वो मैटर उनका <laughs> नहीं नहीं ऐसा कहना ज्यादा जरूरी ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल तो तुम टेबल मुझको बात नहीं करते बात करो अगर कोई फर्क नहीं है और जितने भी एटम्स ठीक नहीं तो टेबल तो कभी भी बात नहीं करेगा क्यों ये काफी साल काफी था कि है कि ठीक है तुम खाली मैच हो और सब अनुभूति जो है वो काली मैट का विकार है तो कोई क्षेत्र नहीं है कोई व्यक्ति व्यक्तित्व तो काली अनु का विकार है जो तो ठीक है तो ये भी मैटर है एक तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तुम्हारा माता का सिर पर लगाता हूँ करें तो खाली माता और माता का संयोग है अगर वो तुम्हारे फिलोसफी है जो तो उसका कॉन्सिक्वेंस फालाफाउ ग्रहण करने चाहिए जिस इज एक मैसेज है वो लॉजिक न्याय में ये एक रीति है वो अन्याय का निराश कर यू टेक दू टेक द प्रोपोजेशन सू दीम पोजिशन तो उसका प्रस्ताव अगर सही हो तो सभी कंडीशंस में सही होना चाहिए तो खाली बोलना ही तो अगर बोलते हो कि कोई ये ये सब कुछ ही माता ही है तो ऐसा तो माता ही है तो माथा तो माथा ही है तो तुम्हारा माथा पर मैं हथुरी लगा तो माथा माथा ही मैटर है क्यों तुम और क्यों अगर कोई तो हाथड़ी या लकड़ी लेके एक गारे एक कार का फुर का करते है खिड़की दो सब सब कुछ नाश करते है, तो वो कानून के विरुद्ध है लेकिन दंड एक व्यक्ति का खून करने से इतना सा नहीं होगा ऐसा होते है क्यों तो कार तो खाली ना है और शरीर भी खाली नो तो क्यों ऐसा हुआ गुंडगिरी नहीं गुंडगिरी नहीं है क्या बहुत है बैंडुल हिंदी में ही है शब्द है उसमें बैंडलिज्म का मतलब बिना कारण से ही ऐसे ऐसे इतने सर नहीं है भारत में जो तो फस जाती देश में कहीं लोग जो ऐसे कहते जस्ट फॉर फंग स्मश आपका तो ऐसे ही वो उपवा स्पष्ट है ने? अगर वो एक कार को ध्वस करते हैं तो दंड होगा प्रिजन जाओ तीन महीना समथिंग लाइक दैट अगर एक व्यक्ति की हत्या करते है वो और बहुत सीरियस है ना क्यों कार ही माता है और शरीर भी मता है और क्यों एक शरीर अगर उसको जलाते हैं वो मर्ज है वो अपराध है, है। अगर किसी का शरीर को आग जलाना है वो अपराध है लेकिन वो एक ही शरीर मृत्यु के बाद अगर उसको आग नहीं जलाना है वो ही अपराध है क्यों क्या फर्क है की तो आग तुम हूँ बोलते हो किये तो खाली केमिकल थे तो ऐसा रिसर्च करो जैसे मृत सरिय को ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करना जैसे कर पुनर्जीवित हो क्यों कैंसर रिसर्च, एड्स रिसर्च मलेरिया रिसर्च नहीं होते क्योंकि सब गरीब देशों में मलेरिया होते है और फॉमिक्यूज कंपनी का इतना सला नहीं होगा मलेरिया रिसर्च से वाई इज देर नॉट मलेरिया रिसर्च ओनली कैंसर रिसर्च कैंसर तो ज्यादा रिच कंट्रीज में ही होते हार्ट हार्ट रिसर्च ये सब होते तो क्यों डेथ रिसर्च नहीं होते सभी प्रकार का मृत्यु बंद करने के लिए अनुसंधान नहीं होते क्यों डेथ रिसर्च नहीं होने से हम यही भी मांग कर सकते कि इनडायरेक्टली रूक्ष रूप से वे स्वीकार करते हैं कि जीव और स्थ पदार्थों अला वे जानते हैं कि हमारा कोई उपाय नहीं है मृत रेखो पुनर्जीवित करना अगर मृत्यु काली एक रासायनिक विकार है ऐसे तो रिसर्च करो जिससे वो बिका नहीं होगा क्यों वो रिसर्च नहीं करते बोलो नास्तिक हरे कृष्ण अभी समा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम